यजुर्वेद काणु साखिया ईसाभाष्य उपनिषद जिनके पास नया पुस्तक है उसमें दो संशोधन कर लेना है पृष्ठ संख्या पैंतीस नया पुस्तक में भाष्य प्रथम पंक्ति में है नहीं शास्त्र विहितं किंचित अकर्तव्यता ईयात उसके बाद पूर्ण विराम होना है तत्र अंधम तमोदमो ये भिन्न वाक्य है याद के बाद पूर्ण विराम हो जाना है और टिप्पणी में जहां दो नंबर टिप्पणी लिखे हैं उसके पूर्व में एक नंबर टिप्पणी पूरा हुआ भाव वहां भी विराम होना है नए पुस्तक में ये दोनों संशोधन होना है अच्छा। कल हम लोग इस उपनिषद का एकादश मंत्र पूरा किए थे उस एकादश मंत्र का टिप्पणी संख्या अंतिम में देखिये विद्या देवता ज्ञाने अमृतम देवतात्मा भावम अशनते प्राप्ति इस प्रकार कहा गया था वहा देवतात्मा भावम उसके ऊपर तीन नंबर टिप्पणी है थोड़ा लंबा है किंतु हम लोग के लिए थोड़ा उपयोगी हो सकता है थोड़ा देखेंगे इसका। देवतात्म भावम इसके ऊपर जो टिप्पणी है आप लोगों का पुराना में तो तीन नंबर है टिप्पणी देखिए देवतात्म भावम और दोनों अर्थात कर्म उपासना शास्त्र विहित कर्म और उपासना ये दोनों को मिलाकर के करने से देवतात्म भाव को प्राप्त करेगा टिप्पणी में देवतात्म भाव अस्मृत नु एक अभी इदम एव फल पूर्व पक्ष कहता है आप केवल कर्म करिए अथवा देवता उपासना करिए वो फल मिल जाएगा विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक इति श्रुते तो विद्या से देवलोक प्राप्त होगा कर्म से पितृलोक प्राप्त होगा पितृलोक देवलोक थोड़ा ऊपर नीचे है तो बाकी तो वही अर्थात मनुष्यलोक से ऊपरी तो है इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि वो फल मिल जाएगा लोक प्राप्ति हो जाएगी तत्त लोक प्राप्ति ही तत्त लोकेशु देवात्मना अवस्थान एव लोक प्राप्ति का अर्थ है कि उस लोक में उस देवता भाव को प्राप्त कर लेंगे उस लोक में उस देवता भाव को अर्थात तो उस लोक का जो अधिपति है उस अधिपति भाव को प्राप्त कर जाना तो लोक में जो अर्थात लोगों का जो स्वामी है मालिक है वो अवस्था प्राप्त कर लेना निंदितम लेनाथित फलम समुच्चय फलम फलम निंदितम समुच्चय फल इति आपने कह दिया कि समुच्चय विधान करने के लिए प्रत्येक का निंदा किया गया कर्म का फल का भी निंदा किया गया और उपासना का भी निंदा किया गया किंतु तो जब दोनों का फल है उस, उस लोक प्राप्ति हो सकता है तो आप दोनों का समुच्चय करके और क्या अधिक प्राप्त करवा देंगे क्यों निंदा किए दोनों का सिद्धांत कहता है न अमृताख्य देवतात्म भाव प्राप्तिर्नाम देवता सायुजम जो भाष्य में कहा कि देवतात्म भावम अस्मृत देवता रूप को प्राप्त करता है अर्थात तो सायुज होता है सायुज्य अर्थात वो देवता के साथ वो एक हो जाता है सायुज्य सयुग अर्थात तो उसके साथ एक हो जाना भाव सायुज वो देवता ही हो जाता है और उपाधि कृत उसका क्या अर्थ है वो देवता रूप हो जाता है का क्या अर्थ है व्यि उपाधिकृत परिच्छेद निर्मोकेन समष्टि उपाधि उपहित अधिगम ये मनुष्य और देवता में ये अंतर है कि देवता व्यापक होते हैं अर्थात वो सर्वत्र विद्यमान रहेगा और मनुष्य कहेगा शरीर में तादात में होकर के इतने अंश में विद्यमान रहेगा देवता सर्वत्र विद्यमान होता है इसलिए जो जहां बुलाता है वहां प्रकट हो जाते हैं अभी व्यि उपाधि वाला है मनुष्य व्यष्टि अर्थात अलग अलग समष्टि अर्थात मिला हुआ एक है व्यष्टि उपाधि वाला हो गया ये उपासक मनुष्य जो उपासना करता है ये व्यष्टि क्यों हो गया क्योंकि उसमें परिच्छेद है मान लिया मैं इतना हो जब उपासना करेगा जिस देवता का उपासना करेगा वो देवता व्यापक है तो जब उस देवता का उपासना करेगा अर्थात वो देवता का चिंतन करेगा चिंतन करते करते उसको वही बुद्धि होगा कि मैं वही देवता हूं अर्थात मैं उसी प्रकार की व्यापक हूं अपना जो परिच्छेद भावना था मैं मनुष्य हूं छह फुट हूं सात फुट पांच फुट जो भी है इस शरीर में जो आबद्ध था उसका निर्मोक हो जाएगा निर्मोक अर्थात उससे मुक्त हो जाएगा होकर के समष्टि उपाधि उपही अधिगम वह समि हूँ व्यापक हूँ इस प्रकार की निश्चय हो जाएगा लोक प्राप्तिस्तु ये हो गया कि उपासना का फल क्या हो जाएगा कहते समस्त समष्टि रूप हो गया और लोक प्राप्ति लोकाभिमानी देवता सामीप्य आदि रूपा इति भेदात लोक प्राप्ति और वो लोक का जो अधिपति उसके साथ एक हो जाना दोनों में अंतर दिखाते हैं लोक प्राप्ति का अर्थ होता है उस लोक में जो अभिमानी देवता उस देवताओं का सामीप्य हो जाएगा लोक का जो स्वामी है उस स्वामी का वो सामीप्य हो जाएगा उसका नजदीक में रहेगा आदि दे दिया सामीप्य आदि इसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति और कहते हैं सालोक्य और सारूप्य इस प्रकार की और तीन भी मुक्ति कहते हैं एक तो हो गया कि जो उपासना करेगा वो सायुज्य अर्थात तो उसके साथ एक हो जाएगा अगर हिरण्य गर्भ को प्राप्त किया वो जानेगा आगे कि मैं ही हिरण्य गर्भ हूं किंतु अगर सारोक्य मुक्ति होगा सामीप्य मुक्ति होगा सामीप्य मुक्ति वाला को इस प्रकार आगे भान होगा कि मैं तो हिरण्य का नजदीक वाला आदमी हूं और सारूप्य अर्थात हिरण्य जैसा रूप हो जाएगा हिरण्य नहीं है किंतु उसके जैसा रूप हो जाएगा और सामित्य सालोक्य शारूक्य तीन कहते हैं उसी लोक में रहना दूर में रहेगा किंतु उस लोक में रहेगा समीप में रहेगा और उस लोक में रहेगा और उस लोक का अधिपति का जैसे आकृति है ऐसे ही आकृति दिखेगा ये कभी कभी सब जो पुराने इत्यादि में फोटो देते हैं ना जो विष्णु का दूत तो आते हैं किसी भक्त को ले जाने के लिए वहां देखेंगे वो जितने दू तो आए हैं सब विष्णु भगवान जैसा ही दिखते हैं सब शंख चक्रधारी होंगे अर्थात तो वो सब सारूप्य प्राप्त होने वाले होते हैं तो लोक प्राप्ति हो गया कि सामीप्य सारूप्य सालोक्य इस प्रकार की हो सकता है किंतु तो देवतात्म भाव प्राप्ति अर्थात वो देवता रूप ही बन गया वो अधिपति के साथ एक हो गया वस्तु तस्तु आगे उसका वास्तव अर्थ कहते हैं देवतात्म भाव ज्ञान द्वारा मोक्ष साधनम हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के हिरण्यगर्भ गर्भ ही हो गया उससे क्या होगा ज्ञान द्वारा मोक्ष साधनम उस लोक में जाएगा अथवा उस लोक में नजदीक हो जाएगा मालिक का तद रूप प्राप्त कर लेगा उसको ज्ञान होकर के मोक्ष प्राप्त करेगा ऐसा निश्चय नहीं है किंतु अगर हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के हिरण्यगर्भ गर्भ ही हो जाएगा उसके साथ एक हो जाएगा तब ज्ञान द्वारा मोक्ष साधनम उसको मोक्ष हो जाएगा इसके लिए प्रमाण देते हैं ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंच इति ब्रह्मणा सहते सर्वे ब्रह्मा जी के साथ प्रतिसंचरे प्रतिसंचर प्रलय समय जब आएगा प्रलय अर्थात जिसको कहते हैं कि प्राकृतिक ब्रह्मा जी का मृत्यु वो समय उपस्थित होने से जो लोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त किए हैं सायुज्य अर्थात वो लोग भी जानते हैं कि हम हिरण्यगर्भ गर्भ हैं इस प्रकार के ऐसे लोगों का ब्रह्मा जी के साथ परस्य अंत पर हिरण्यगर्भ उसका अंत्य अर्थात उनका मृत्यु के समय में परम पदम प्रविशंति वो लोग भी मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे ब्रह्मा जी के साथ जब ब्रह्मा जी का मृत्यु होगा हिरण्यगर्भ का लय हो जाएगा इसके साथ वो लोग भी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे किंतु हिरण्यगर्भ लोक लो लो में जितने हैं सभी लोग मुक्त लो हो जाएंगे ये बात नहीं इसलिए कहते हैं कृतात्मान तो अर्थात अपना जो करना था वो लोग जो कर लिए हैं अर्थात जो लोग सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किए हैं अर्थात हिरण्य गर्भ लोक में जाकर के हम हिरण्य गर्भ है इस प्रकार की जिनका चिंता है उपासना किए हैं उन्हीं लोगों की मुक्ति हो जाएगी ब्रह्म लोक गतान ब्रह्मणा सहयोग मोक्ष श्रवणार्थ वो लोग ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएंगे और जो लोग किंतु सामीप्य सालोक्य सारूप्य मुक्ति प्राप्त करेंगे उनके लिए कहते हैं लोक उस लोक में जाएंगे नजदीक में रहेंगे अथवा उनके जैसा चेहरा हो जाएगा उससे क्या होगा भोग मात्र साधनम इति एव भेद उनको ब्रह्म लोक का भोग प्राप्त होगा उनको मोक्ष नहीं हो जाएगा ब्रह्म का भोग इस लोक भोग की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट है इस लोक में तो कोई इच्छा अगर हो तो उसकी पूर्ति के लिए उद्यम करना पड़ेगा फिर पदार्थ संग्रह करना पड़ेगा आगे पदार्थ का भोग करना पड़ेगा तब सुख होगा देवलोक में पदार्थ संग्रह के लिए उद्यम नहीं करना पड़ेगा अभिलाषो उपनीतम च इच्छा किया तो सामने में पदार्थ आ जाएगा किंतु उसको ग्रहण करना पड़ेगा देवलोक में यहाँ तो उद्यम भी करना पड़ेगा पदार्थ संग्रह के लिए देवलोक में इतना कम हो गया संग्रह के लिए उद्यम नहीं करना पड़ेगा जो चाहेगा वो सृष्टि कर लेगा सामने किंतु भोग करना पड़ेगा ब्रह्मलोक में पदार्थ का सृष्टि भी करना जरूरत नहीं उसका भोग भी करना जरूरत नहीं केवल मन में संकल्प कर लेगा इसका सुख प्राप्त हो मन में तदाकार सुखाकार वृत्ति हो जाएगी तो ये ब्रह्मलोक का भोग है तो ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति होगा तो भोग का साधन होगा मुक्ति उसको नहीं हो जाएगी जो लोग को ये सारूप्य सारोक्य सामीप्य आदि प्राप्त होगा वो लोग मुक्ति नहीं होगी तथा सकाम कर्म उपासना निंदित निष्काम तत्समुच्चयो अत्र विधीयत इति मंतव्य सकाम कर्म उपासना करेगा तो हो सकता है कि ब्रह्मलोक भी जाएगा किंतु मुक्ति नहीं हो जाएगी निष्काम करेगा तो ब्रह्म कर्म उपासना दोनों करेगा निष्काम होकर के करेगा दोनों करेगा तो ये ब्रह्मलोक प्राप्ति हो सकती है ब्रह्मलोक अर्थात हिरण्य गर्भ के साथ सायुज्य हो सकता है जहां से आगे मुक्ति भी हो सकती है सकाम निष्कामयूर एव तयोर भोग मोक्ष हेतुत्वात सकाम निष्कामयूर एव तयो दोनों तो करना है अगर सकाम हो करेगा तो लोक में जाकर के भोग करेगा और निष्काम होकर के वही दोनों को करेगा तो मोक्ष का हेतु बन जाएगा निष्काम होकर के तयो हो तयो हो, हो कई हो सकाम निष्काम ओर तयोर भोग हेतुत्वा सकाम निष्काम होकर के करेगा तो वो दोनों भोग और मोक्ष का हेतु होंगे कर्म उपासना सकाम निष्काम यो कर्म उपासना यो हो भोग मोक्ष हेतुत्व सकाम होकर के करेगा तो भोग प्राप्त होगा निष्काम होकर के करेगा तो मोक्ष प्राप्त होगा तो हम लोगों के लिए क्या करना है ये हमको विचार करके निश्चय कर लेना है इसलिए हम लोग ये टिप्पणी देख रहे थे कुछ भी करें निष्कामता होना चाहिए काम में कोई बड़ा छोटा नहीं है ये तो शरीर मनोबुद्धि करते हैं हमारा क्या अंदर में उद्देश्य क्या है उद्देश्य अगर निष्काम हो गया तो आपको मोक्ष के रास्ता में है ऊंचा काम करेंगे कहेंगे ऊंचा काम अर्थात शरीर मन बुद्धि इसको हम लोग शास्त्र निर्धारण कर दिया कि शरीर के अपेक्षा मन सूक्ष्म होने से ऊंचा है मन के अपेक्षा बुद्धि और ऊंचा है क्योंकि बुद्धि में और अधिक सामर्थ्य है मन के अपेक्षा इस सामर्थ्य को देख करके ऊंचा नीचा इस प्रकार के निर्णय कर दिया गया और जिस जिसके द्वारा जो जो कर्म होता है शरीर के द्वारा जो कर्म होता है शरीर क्योंकि नीचा है उसके द्वारा जो कर्म होगा वो भी नीचा है ये लौकिक व्यवहार है आध्यात्मिक व्यवहार में इतना अंतर नहीं है हम चाहे कोई भी यंत्र का व्यवहार करें यहां को क्या कर्म करते हैं उसमें इतना महत्व तो नहीं है जितना महत्व तो है कि हमारा उद्देश्य क्या है अगर उद्देश्य निष्काम हो गया आप कुछ भी करें पौरा पुराण में आता है ना कंसाई का बात आता है निष्काम होकर के करता है वो कितने ऊंचे कोटि का ज्ञानी है तो कर्म में ये महत्व देते हैं कि निष्काम अगर होकर करेगा तो मोक्ष का हेतु बन जाएगा यहां तो शास्त्र विहित तो कर्म उपासना का विचार चल रहा है आगे कहते हैं ज्ञान कांडे वही टिप्पणी में ज्ञान कांडे च्ञान साधन कर्म उपासनाव विधातुम अर्हत्वात तो क्यों आप यहां निष्काम कर्म कह करके वो मोक्ष का हेतु इस प्रकार के क्यों कहते हैं ये कर्म उपासना जो हम विधान यहां करते हैं वो निष्काम होकर के करने के लिए क्यों कहते हैं क्योंकि वो मोक्ष का हेतु है तो मोक्ष के लिए होने से भी यहां क्यों कहते हैं कहते हैं ज्ञान कांड ज्ञान साधन कर्म उपासनाव विधा तुम अर्थ ये ज्ञान कांड है तो ज्ञान कांड होने से ज्ञान का साधन जो कर्म उपासना उसका ही कथम करेंगे ज्ञान का साधन कर्म उपासना हो गया निष्काम कर्म उपासना तो इसलिए यहां जो कहा जा रहा है ये निष्काम कर्म उपासना के लिए कहा जा रहा है ननु आगे कहते हैं निष्काम अनुष्ठानस्य से मोक्ष हेतुत्व एक तथा अनुष्ठान परंपरया मोक्ष एव भविष्य की समूचे विधानम अफलम एवं पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष अर्थात हमारा मन हमारा मन ही पूर्व पक्ष है वो कहता है निष्काम होकर के अनुष्ठान करने से अगर मोक्ष का हेतु हो जाएगा तो एक तथा अनुष्ठान या तो केवल कर्म करेंगे नहीं तो केवल उपासना करेंगे तथा अनुष्ठान परम्परा या मोक्ष वो परंपरा से मोक्ष प्राप्त करवा देगा तो समुचे विधानम अफलम समुचे विधान ये व्यर्थ है कोई एक करने से भी हो जाएगा कहते तो तो एक करने से होगा परंपरा से होगा परंपरा से होगा अर्थात कर्म तो करेंगे पहले निष्काम होकर के परंपरा से अर्थात आगे चल करके उपासना करेंगे ही बिना उपासना में ये नहीं घटेगा उपासना करने से चित्त का विक्षेप दूर होकर के एकाग्र होगा एकाग्र होगा तो जो निश्चय होगा एकाग्र मनो उसको पकड़ करके भी रखेगा मनो अगर एकाग्र नहीं है तो हम कहीं कुछ विचार करके निश्चय कर लिए कि तो अगला क्षण भूल जाएगा हम लोग देख सकते हैं कितना रटते हैं फिर भूल जाते हैं फिर रटते हैं, हैं फिर भूल जाते हैं जैसा ये भूल जाते हैं ठीक इसी प्रकार के हम असंग कूटस्थ है व्यापक है ये शरीर के साथ संबद्ध नहीं है इस प्रकार के निर्णय भी तो कर लेते हैं फिर भूल जाएंगे भूल करके फिर वही हम जीव है सुखी दुखी है ये प्रकार, इस प्रकार की चलेगा अभी उसके अंदर में कोई मौल नहीं है वासना नहीं है किंतु चित्त का एकाग्रता का अभाव से जो निर्णय करेगा उसको पकड़ पकड़कर रख नहीं पाएगा जैसे ही व्यवहार में जाएगा फिर वही जीवत्व तो भाव आएगा फिर वही राग देश हो जाएगा फिर उसमें जाएगा इसलिए उपासना जरूरी है इसको आगे कहते हैं बड़े महाराज जी सत्वर फल जनन अनुकूलतया सफल सत्वर फल जनन मोक्ष अगर दोनों मिलाकर के करेगा तो सत्वरम बिंदी है ना सभी में अंत फिर होना चाहिए सत्वरम अर्थात शीघ्र सत्वरम ये क्रिया विशेषण है फल जनन अनुकूलतया सफलत्वात इसलिए शीघ्र फल मिलेगा अगर हम समुच्चय करेंगे तो एक एक अनुष्ठान ही विलंब न फलम सत समुच्चय न तो सत्य एवं तो इसलिए यहां का परंपरा में जुड़ा गया है तो सुबह थोड़ा रुद्रीपाठ कर दीजिए शाम को महिम्र पाठ करिए ये सब उपासना है महिन्न पाठ करने का समय हम लोग शाम को देखिए एक घंटा करते हैं और वो प्राणायाम है प्राणायाम का क्या है प्राण को हम आयाम कर देते हैं दीर्घीकरण करते हैं और जब हम लोग स्लो लो को गाते हैं महिमन इत्यादि गाते हैं एक घंटा गाते हैं उतने समय में हमारा प्राणा दीर्घीकरण होकर के चलता है हम एक ही जगह में रुकते हैं फिर आगे से वहाँ आरम्भ करते हैं प्राणायाम है हम क्या करते हैं खाली दबा करके करते हैं इसको तो वही हम उसको दीर्घीकरण ही करते हैं तो पहले तो ये महिमनो बहुत तेज चलता था ये दो में शायद ग्यारह नहीं आप लोग आने के बाद हुआ तो महाराज जी जो माइक करके फिर न इतना जल्दी नहीं होना है तो फिर धीरे धीरे अभी देखिए हम लोग मतलब कितना क्या कहते हैं तालबद्ध होकर के गाते हैं ना लंबा गाते हैं पहले अर्थात तो महीने पूरा शुरू से आरती से लेकर के पूरा हो जाता था 45 मिनट ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट अभी तो पूरा डेढ़ घंटा लगता है मंदिर से बाहर मतलब जाते हैं आने के बीच में पूरा डेढ़ घंटा लगता है तो ये कितना प्राणायाम हो जाता है हमको ये पता नहीं चलता इसका लाभ क्या है किंतु जब हम करते हैं फिर लंबा समय के बाद पता चलता है तो ये तीस साल पहले की बात होगा आपको दाष्टान्त तो याद रहे इसलिए दृष्टांत तो देते हैं उस समय भारत में नए नए विदेशी मोटरसाइकिल आते थे ये कौन सा मोटरसाइकिल का मतलब विज्ञापन हमको विस्मरण नहीं हो रहा है वो देता था कि राइड इट टू फील्ड इट वो शायद हीरो होगा या कोई दूसरा होगा तो उसका वो जो चलाने वाला वो चलाता था फिर उतर जाकर के खड़ा हो जाता था हेलमेट निकाल देता था फिर वो ये बात कहता था ये क्या है उसको अनुभव करने के लिए आप इसको चढ़िए फिर इसका अनुभव आएगा इसी प्रकार की महिम पाठ इत्यादि का क्या उसका फल है इसको करिए फिर अनुभव होगा अगर हम इतना नहीं कर पाते हैं अनुभव पाने के लिए तो छोटे महाराज से बाकी किसी चीज के लिए नहीं कहते थे किंतु ये बात को कहते थे हम लोग महात्मा हैं और रोटी खाते हैं तो महीन भी करना है महात्मा को आप कह देंगे आपको रोटी खाते हैं ये करना है ना वो कहेगा हम कंधा पर बेदरथ गया भाई आपका रोटी रहने दीजिए हमको रोटी का कमी नहीं है महात्मा तो तुरंत कह देगा किंतु ये बात कहते थे सतय इतना आवश्यक है वो अर्थात ये तो उपासना करना ही है हम कोई और अलग जप ध्यान इत्यादि नहीं करते हैं तो ये अर्थात करना है इतना ही उपासना हो बाकी दिन भर हम वेदांत विचार में लगे रहे तो महान फल होगा वही कह दिया कि की राइड टू फिल इट अर्थात इसी प्रकार के करिए इसका फल प्राप्त अर्थात अनुभव होने के लिए प्रयोजन फल जनक अनु फल जनन अनुकूलतया सफलवार एक एक, एक अनुष्ठान ही विलंबे न फलम समुचय न दोनों मिला करके करेंगे तो शीघ्र फल मिलेगा समुच्चयन कर्म उपासना दोनों करते हैं दोनों का फल कर्म से मल निर्मुख हो जाएगा और उपासना से विक्षेप मल विक्षेपर युगपद अपाकरणा एक एक अस्तु क्रमेण इतियलम दोनों मिला करके करेंगे तो मल विक्षेप एक साथ अपाकरण निराकरण हो जाएगा एक एक करेंगे तो जैसे हम कर्म करते करते मल दूर हो जाएगा तो फिर उपासना के लिए रुचि आएगी खाली विलम्ब है तो कहते हैं कि क्रमेण होगा फल तो इसलिए हमको तो दोनों मिलाकर के ही करना चाहिए उपासना भी करना चाहिए उपासना तो कम से कम ये श्लोक इत्यादि पाठ सर्वत्र महिन्न नहीं है जहां गीता इत्यादि कहीं होता है किंतु उसको निष्ठावान होकर के प्रतिदिन करना चाहिए वो प्राणायाम होता है अच्छा तो हम लोग के लिए क्या आवश्यक है वो भी टिप्पणी कर केवल करुणा से हमको बता देते हैं आगे द्वादश मंत्र देखेंगे भाष्य में अधुना व्याकृता व्याकृतो उपासना समुचितिसया प्रत्येकम निंदा उच्यते अधुना अभी इसके ऊपर टिप्पणी है ये भी देखेंगे देखिए अधुना के ऊपर जो टिप्पणी है अपना पुस्तक में शुद्धांतकणे विरक्त संभ्य ईशावास्यदिना ब्रमिक सफला उत्ता शुद्ध अंतकण शुद्ध अंतकण अर्थ मल विषेप रही विरक्तभ्य संसार मिथ्याय हो गया भ्यह। फिर त्याग हो गया संसार मिथ्या हो गया तो त्याग हो गया ऐसा मुक्त हो ईसा वाष्यम इत्यादि ना प्रथम मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र पर्यंत ब्रह्मात्मिक विद्या सफला उक्ता उसका फल भी मोक्ष हो जाएगा अर्थात व्यापकत्व अनुभव कर लिया सफला उक्ता आगे नवम मंत्र से अंधं अंध अंधंग तम अच्छा अंध तम नया में भी नहीं है बिंदी अंधम तमः इत्यादि न तो अशुद्ध अंतकरणा ज्ञाधिकारित्व प्रकरणान्तरं प्रकरण आरब्धम तमः कह करके अशुद्ध अंतकरण वालों के लिए कर्मो उपासना मिला करके करने के लिए कहा गया क्यों कहते हैं उसे ज्ञानित्व संपत ज्ञान में अधिकारित्व की प्राप्ति होगी हम कर्म उपासना करने से ज्ञान में अधिकारित्व की प्राप्ति तो हमको ये मान नहीं लेना चाहिए कि हम तो अधिकारी पहले से बने हुए हैं इसलिए हमको ये आवश्यक नहीं है इस प्रकार की अंग्रेजी भाषा में कहते ना ओवर एस्टीमेट नहीं करना चाहिए साधक हमेशा अगर हम थोड़ा कहते हैं ना और थोड़ा अगर हम तो अधिकारी तो है फिर भी थोड़ा करें ताकि तो अधिकारित्व तो में और निखर आ जाएगा ना और थोड़ा अच्छा होगा इसलिए करना ही चाहिए इसको प्रकरणांतरम आरभम कर्म उपासना प्रकरण आरम्भ किया गया है तत्र ये मल विक्षेपात्मक अशुद्धि द्वय बंत मल और विक्षेप नामक दोनों अशुद्धि वाले जो है उनके लिए सत्वर फल लाभ आय कर्म उपास समुच व्यधायी शीघ्र फल प्राप्ति होने के लिए कर्म और उपासना का समुच्चय व्यधाई व्यधाई ये कैसा प्रयोग है कर्मणि प्रयोग हो गया किस प्रकार का लुंग कार ई कार क्या चीज है चिन्ह छिन्न भावकर्मणो हो तो धातु हो गया दूध धारण पूछ आगे चिन्ह हो गया चिन्ह होने के बाद यह धातु है आगे चिन्ह हुआ आतो युग चिन्ह कृतो हो तो हो गया भी आगे अधाई अधाई भी पूर्वोधा करो तीर्थे अर्थात समुच विधान कर दिए ये तो विक्षेप मात्र जो मल विक्षेप दोनों प्रकार के अशुद्धि वाले हैं उनके लिए कर्म उपासना दोनों का विधान किया गया और ये तो विक्षेप मात्र अशुद्धि मंत जिनमें मल नहीं है केवल विक्षेप ही है मल नहीं है अर्थात जगत मिथ्या ये निश्चय हो रहा है किंतु तो चित्त में एकाग्रता नहीं है ये विक्षेपयुक्त है केवल उपास्थिर एवं वक्तव्या उनके लिए केवल उपासना कहना चाहिए तथा सत्वर फल संपत्त व्याकृत अव्याकृत उपासना समुच्चय एवं सती वेद इति आशयन अवतरती केवल उपासना जो लोग करेंगे अर्थात उनको कोई और नहीं है केवल विक्षेप है उनको भी शीघ्र फल मिलने के लिए समूचे उपासना कहा जाएगा हिरण्यगर्भ और प्रकृति ये दोनों का उपासना समूचे करके करने के लिए कहा जाएगा शीघ्र फल प्राप्त होने के लिए तो कार्य ब्रह्म और कारण हिरण्यगर्भ प्रकृति व्याकृति और व्याकृत, व्याकृत शब्दाभियाम भर्ण्य आगे मंत्र में जो उपासना कहा जाएगा हिरण्य और प्रकृति ये दोनों का उपासना दोनों को मिला करके करने के लिए शीघ्र फल प्राप्ति होगी प्रत्य भाष्य में अधूना व्याकृत व्याकृत उपासना यो हो व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना व्याकृत शब्द से जिसका व्याकरण हुआ है जन्म हुआ है हिरण्यगर्भ उसका उपासना और अव्याकृत शब्द से जिसका व्याकरण नहीं हुआ है प्रलय अवस्था प्रकृति तो प्रकृति का उपासना करना समुचिशया दोनों का समुच्चय करने के लिए मेल करने के लिए प्रत्येक का निंदा करते हैं अंधं तमः प्रविशन्ति मंत्र है अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिपासते तथो इवते तमो ये उंग्रता ये अंधं तमः प्रविशन्ति ततो भूय इवते तमो ये उभुत्यांग्रता उत्तराध में तो जैसा है ठीक है ये असं ये असंभूति उपासते असंभूति संभूति अर्थात जन्म असंभूति जिसका जन्म नहीं होता है अर्थात प्रकृति माया जिसको कहते हैं जो लोग प्रकृति का उपासना करते हैं वो अंधकार को प्रवेश करते हैं अर्थात उनको प्रकृति लय हो जाएगी प्रकृति के साथ एक हो जाएंगे और जो लोग ये वो संभुत्यांग्रता संभूति सम्भूति अर्थात हिरण्यगर्म कार्य ब्रह्म जिसका उत्पत्ति होती है जन्म होता है उसका अगर उपासना करेंगे तो प्रकृति उपासना करने से जितना अंधकार में जाता था हिरण्य उपासना करने से अधिक अंधकार में जाएगा अंधकार अर्थात यहाँ अभिमान हिरण्य जो है वो ऐश्वर्य वाला है और प्रकृति जो है वो तो सुसुप्ति वाला है सुसुप्ति वाला में क्या और अभिमान करेगा वो तो खाली सुख में सोया रहेगा किंतु हिरण्य गर्भवाला में सारे ऐश्वर्य रहेगा इसलिए अभिमान अधिक होगा अभिमान अधिक होने से कहते हैं ततो भूय युवते तम जितना अधिक विशेषता है जितना अधिक ऐश्वर्य है उतना अधिक अभिमान है जितना कम विशेषता है उतना कम अभिमान है जो पूरा निर्विशेष हो जाएगा उसमें कितना अभिमान आएगा कोई और और ब्रह्मो किस प्रकार की है बहुत सारे विशेष वाला है ना बिल्कुल निर्विशेष है बिल्कुल निर्विशेष है ये हम लोग का अभ्यास में भी लाना है अर्थात कुछ भी विशेष है वो हमारा नहीं है इस प्रकार की बार बार अभ्यास करना है ततो तत् इवते तम जो लोग हिरण्यगर्भ का उपासना करेंगे वो ऐश्वर्यवान होकर के अधिक अभिमान को प्राप्त करेंगे यहाँ असम्भूति शब्द कहा गया प्रकृति के लिए टीका में कहते हैं चित्तंत्रा माया परमेश्वर उपाधि असंभूति शब्द से प्रकृति को कहा जाता है किंतु तो वो प्रकृति सांख्यों वालों का प्रकृति नहीं है सांख्यों का प्रकृति जो कि चेतन का परतंत्र नहीं है वो स्वतंत्र है और वो नित्य भी रहेगी इस प्रकार की नहीं है इसलिए कहते हैं चित्तंत्रा चित्त चैतन्यम चैतन्यम तंत्र यश्य, प्रकृति है अर्थात चैतन्य ही जिसका प्रधान है अर्थात चैतन्य में आश्रित जो प्रकृति ऐसा प्रकृति वेदांतियों का और सांख्यो का जो प्रकृति है वो पुरुष में आश्रित नहीं है वो स्वतंत्र है इसके लिए प्रमाण देते हैं मायांतु प्रकृतिं विद्यान माई नंतु महेश्वरम तस्यावय भूत जगत इस प्रकार की श्वेता स्वेतर मंत्र दे दिए संख्या प्रकृति मद्या तो जानी और मईनम तो महेश्वर का अतिश्वर उसी का अवयव माया का अवयव भूत वो सर्व जगत ये व्याप्त है पूरा जगत उसी का ही कार्य है इत्यादि श्रुत्यंतर प्रसिद्धा अत्र शब्देन उच्यते न ब्रह्म असंभूति अर्थात जिसका संभव जन्म नहीं है असंभव वो असंभूति कहेंगे जन्म तो ब्रह्म का भी नहीं होता है किंतु यहाँ ब्रह्म को असंभूति शब्द से नहीं कहा गया प्रकृति को कहा गया ब्रह्म को क्यों असंभूति शब्द से लेंगे नहीं तस्य निर्विकार साक्षात साक्षात हे तस्य तस् तस्य तूर्व शब्द क्या है ब्रह्म अर्थात त्याथ हो जाएगा ब्रह्मण ब्रह्मण निर्विकार जो निर्विकार है वो किसी का प्रकृति नहीं बनेगा कारण नहीं बनेगा साक्षात प्रकृति तो अनुपत परंपरा अर्थात विवर्त प्रकृति होगा किंतु साक्षात प्रकृति नहीं होगा भाष्य में अंधम तमह प्रविशंति ये असंभूतिम असंभूतिम ये शब्द का व्याख्यान करने के लिए असंभूति में नये समास का प्रकृति क्या है संभूति तो संभूति का व्याख्यान पहले देंगे और नये करके असंभूति कहेंगे संभवनम संभूति संभवनम संभूति तसंभूति में तीन किस अर्थ में हुआ भाव में इसलिए संभवनम कहते हैं अर्थात उत्पत्ति सा कार्य से जिस कार्य की वह संभवनम अर्थात उत्पत्ति है सा संभूति उस कार्य को संभूति कहा जाएगा तस्या अन्य असंभूति जिस कार्य की उत्पत्ति होती है उस कार्य को संभूति कहा जाएगा आगे कहते हैं तस्या अन्य तस्या में क्या विभक्ति आएगी फिर पंचमी तस्या अन्य उससे भिन्न तो है असंभूति अर्थात जिसका उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा चीज को कहेंगे असंभूति तस्या अन्य असंभूति हुआ यहां नए किस अर्थ में आया तत्साद्यम अभाव तदन्यत्व तदल्पता अप्राशस्त विरोधस् किस अर्थ में हुआ ये विरोध कहा अन्य कहा मूल में कहा ना तस्या अन्या। तो अनश्व जैसे उदाहरण देते हैं नश्व उसे अन्य है उससे भिन्न है अर्थात संभूति जन्म वाला से भिन्न है प्रकृति कारणम अविद्या अव्याकृताख्या प्रकृति है कारण है तो कारण कह करके फिर अविद्या क्यों कहे इसके लिए दो नंबर टिप्पणी देखिए सांख्य अभिमता प्रकृति वारयती इति सांख्य वाले जैसे प्रकृति को मानते हैं तो सांख्य वाले प्रकृति को अविद्या नहीं कह देते हैं तो इसलिए यहां अविद्या शब्द भाष्यकार भगवान कहते हैं प्रकृति कारण सांख्य वाले भी कहेंगे इसको प्रधान कहते हैं वो लोग प्रकृति प्रधान वो कारण है किंतु उसको वो लो लोग अविद्या अव्याकृताख्य ऐसा नहीं कहेंगे भाष्य में अविद्याख्य अव्याकृताख्या अव्याकृतम आख्या यश ताम असंभूतिम अव्याकृताख्यम प्रकृतिम कारणम अविद्याम अव्याकृत नामक प्रकृति है अव्याकृत अर्थात नाम रूप का व्याकरण सृष्टि नहीं हुआ है जब बंद होकर के पड़ा है सुसुप्ति अवस्था जैसे जीव में ऐसे समष्टि में भी जब प्रलय हो जाता है कारणम अविद्या तो कारण क्यों है कि कहते काम कर्म बीज भूत काम कर्म का बीज उसी को कारण कहते हैं जिससे आगे कार्य होगा बीज भूतम अदर्शनात्मिक अदर्शन अर्थात उस समय में कुछ प्रकट नहीं हुआ तो फिर कुछ दर्शन भी नहीं होता है उपासते जो इस प्रकार की प्रकृति का उपासना करेंगे ये तद अनुरूपम एवं अंधम तमो अदर्शनात्मक प्रविशन्ति अदर्शनात्मक ये प्रकृति का जो उपासना करेंगे वो अदर्शनात्मक हो जाएंगे अंधकार का उपासना करेंगे तो अंधकार भी हो जा रह जाएगा इस प्रकार की टीका में दिए हैं भास्करभिमतस्तु परिणामवाद तत्वोके निरस्त एव अस्मि ये पंक्ति आता है भाष्य में जो दिया है ना प्रकृति ही अविद्या अविद्याताख्या ये पंक्ति का ये व्याख्यान है क्योंकि वहां दो नंबर टिप्पणी में भी बड़े महाराज कह दे सांख्य मत निराश करने के लिए कहा गया ये अविद्या अविद्याताख्या सांख्य वाला भी प्रकृति कारण प्रधान को मानते हैं किंतु अविद्या अभ्यकृत नहीं कहते हैं ये दोनों शब्द कह करके सांख्य प्रधान से भिन्न कहने के लिए कहा गया कहते हैं तो सांख्य प्रधान प्रकृति से भिन्न कहना क्या ये तो भास्कर इत्यादि जो अर्ध वेदांति है वो लोग भी तो परिणामवाद को मानते हैं जैसे सांख्यों का परिणामवाद है ये आरंभवाद कणभक्ष पक्ष संघातवादस्तु पक्षह, दंत पक्ष सांख्यादि पक्ष परिणामवाद पक्ष दिवर्तवाद भास्कर अभिमत हो गया परिणामवाद सांख्यलोक तो परिणामवादी है ये जो भास्कर है भास्कर अर्थात द्वैताद्वैतवादी है, था तो दुणता दुणता है। तो, वो भी परिणामवाद को कहे हैं। तो अभी यहाँ टीकाकार कहते हैं कि अस्मा भी ही निरस्त हम लोग उसका निराश कर दिए निराकरण कर दिए तत्वोक नामक ग्रंथ में ये आनंद गिरी जी महाराज जी का ये ग्रंथ है जिसमें वो परिणामवाद का निराकरण किए हैं अच्छा आगे टीका है इसके ऊपर ये प्रकृति को उपासना करके अंधकारात्मक प्रकृति में प्रवेश करते हैं इससे क्या लाभ होता है अंधकारात्मक प्रकृति में जाने के लिए कहते तो हैं उस समय में ये जो निद्रा के लिए गोली वो नहीं था अगर होता तो ये प्रश्न नहीं करता अभी निद्रा जिनको नहीं होती है और उसके लिए वो लोग कभी कुछ गोली भी लेते हैं ना तो क्यों लेते हैं क्योंकि निद्रा इतना आवश्यक है क्यों आवश्यक है किंतु क्योंकि इतना सुखदायक है निद्रा क्यों सुखदायक है टिप्पणी कर ए मतलब टीका में कह रहे हैं सांसारिक दुख अनुभव अभावेन चुसुप्तिवत प्रकृति लयच पुरुषेण अर्थमानतापि उपपद्य सांसारिक दुख का अनुभव नहीं होगा सुसुप्ति अवस्था में तो दुख का अनुभव मात्र से ही सुसुप्तिवत जैसा सुसुप्ति में दुख का अनुभव नहीं है इसलिए लोग गोली भी लेकर के सो जाते हैं इसी प्रकार की जो असंभूति प्रकृति का उपासना करके प्रकृति लय हो जाएंगे वो भी दुख का अभाव में रहेंगे होने से पुरुषेण अर्थमानता पुरुष उसको चाहता है क्योंकि दुख नहीं होना यही पुरुष चाहता है और निरतिशय दुखा भाव यही मोक्ष है ऐसा भी कुछ दर्शन वाले कहते हैं तो आत्यंतिक दुखा भाव यही मोक्ष है कौन कहता है ऐसा नया एक लोग कहते हैं वो लोग इसी सब चीज को देख करके कहते हैं प्रकृति में एक हो गया तो बस वही हो गया प्रकृति में एक नहीं न्यायिक लोग तो कहते हैं कि अर्थात आत्मा उनका स्वतंत्र रहेगा ये सब अर्थात आत्मा में उनका ये उत्पन्न नहीं होना सुख दुख वही मोक्ष कह देते हैं इसलिए पुरुष है ना अर्थमानता अपनी उपपद्ध थे तो प्रकृति का उपासना क्यों करेगा कहते हैं कि दुखा भाव के लिए दुखा भाव आराम है आगे भाष्य में मतलब भूय अभी प्रकृति उपासना करने से प्रकृति में लय हो जाएगा ततस, ततस मंत्र में कहा ततो भूय इवते तमः तम तस्दीप भूय अर्थात बहुत तम प्रवती ये उभुत्या कार्यब्रह्मी हिण्यगर्भाख्येता प्रकृति लय होने से जितना अंधकार को प्राप्त करेगा उससे अधिक अंधकार अर्थात तो अधिक अभिमान ग्रस्त हो जाएगा ये उर्थात किल अर्थात तो, अर्थात तो, अवधारण अर्थ में जो संभुत्याम संभुति में विषय सप्तमी है अर्थात तो, कार्य ब्रह्मणी कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ के गर्भाख्य रता हिरण्य उपासना में जो लगे हुए हैं उनको मिलेगा सब सिद्धि हिरण्य ऐश्वर्य वाला है तो जो लोग हिरण्य का उपासना करेंगे उनको वो सब सिद्धि मिलेगी आ गए हैं भाष्य में अधुना अधुनो उभयोर उपासना समुच्चय कारणम अवयव फलभेदम आह दोनों का समुच्चय करने के लिए दोनों में कुछ कुछ फल होना चाहिए अगर दोनों में फलों नहीं है एक में फलो है और एक में फलों नहीं है दोनों साथ में आ जाएंगे दोनों सम रहेंगे तो क्या परिभाषा है फलवद, फलवत सन्निधा बफलम तदंगम फलवत का सन्निध अफलम तदंगम तो दोनों अगर समुच्चय करना है सम समुच्चय करना है तो दोनों में फलो कहना चाहिए इसलिए अधूना अभी उभय उभयोर उपासना यो समुच्चय दोनों उपासना का मेलन करने के लिए उसका कारण क्या होगा अवयव फल दोनों में फल होना चाहिए इसको अभी कहेंगे अन्य देवाहु संभवाद अन्यद आहु रसंभवात सुश्रुम धीराण ये नीच क्षिरे अन्य संभवाद आहु संभ संभवात अर्थात हिरण्यगर्भ का उपासना संभव जन्म जिसका होता है हिरण्य हिरण्य गर्भ का उपासना से अन्य अन्यत फलम इति आहु, आहु ज्ञानी लोग अन्य आहुर असंभव असंभव असंभूति प्रकृति प्रकृति का उपासना से अन्य फल होगा इति वोश्रुम धीराणाम वचनम बचन, अध्यार कर लेना है इस प्रकार हम लोग सुने हैं धीराणाम धीरों का अर्थात विद्वानों का वचन कैसे आप सुने के ये नदीरे ये ये अस्मद्या, अस्मद्या हम लोगों के लिए तद ये फलभेद बीच चक्षरे व्याख्या जो धीरे लोग विद्वान लोग हम लोगों के लिए उसका व्याख्यान किए हैं उनका वाक्य से हम लोग जानते हैं दो अलग अलग फल होता है भाष्य में अन्यदेव पृथक एव आहु फलम तो अन्य फल है इसलिए अफल नहीं है कोई संभवत संभवत संभूते हैं संभूते अर्थात है तो कार्य ब्रह्म उपासना हिरणगर्भ का उपासना से क्या फल मिलेगा अणिमा आदि ऐश्वर्य लक्षणम अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशिता और वशिता कामा वसाइता भी कहीं कह देते हैं ये आठ ये सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है अणिमा अर्थात छोटा हो जाएगा अनु जैसा हो जाएगा और महिमा अर्थात महान हो जाएगा ये हनुमान जी दोनों दिखाए हैं जो समुद्र में पार होने का समय में सिंह जी का नामों का एक राक्षसी उठ गया ना समुद्र में हनुमान जी का पथव अवरोध करने के लिए फिर हनुमान जी बढ़ने लगे वो भी मुखो व्यादान मतलब खुलने लगे तो ये बढ़ गए क्योंकि हनुमान में महिमा ये ऐश्वर्य था ये सिद्धि थी और फिर इतना बढ़ गए कि वो उसका मुख भी बढ़ गया तो हनुमान जी बुद्धिमान है राक्षसी तो बुद्धिमान नहीं है तो अचानक वो छोटा रूप लेकर के घुस करके फिर निकल गए तो वो दोनों सिद्धि उनके पास था लघिमा लघिमा हल्का हो जाना तो भी तो 40 किलोमीटर उड़ गए अभी हम चालीस किलोमीटर कहते हैं पुराण में तो कहीं योजना आता है तो उड़ गए लघु हो गए गरिमा गरिमा आता तो भारी हो जाना वो भी रावण का राजसभा में अंगत दिखा है ना पांव रख दिए कि रावण भी उठा नहीं पाया ये कैसे हो गया कहते हैं उनमें वो सिद्धि था गरिमा प्राप्ति प्राप्ति अर्थात तो यहां खड़े खड़े चंद्रों को भी छू लेगा तो हाथ तो उसका प्रसारण हो जाएगा इतना दूर कि ये प्राप्ति ये सब सिद्धि है और प्राप्ति आगे इसी प्राकाम्य प्राकाम्य अर्थात तो भूमि उन्मज्जन जैसे हम लोग जल में डूब जाते हैं वैसे पृथ्वी में डूब जाएगा ये सब उनका सामर्थ्य है आगे ईशिता ईशिता अगर सभी के ऊपर स्वामी बन जाएगा किसी परिवेश में रहेगा सभी लोग उसका अधिन में आ जाएंगे वशिता वशिता अर्थात भूतों को शासन करने का सामर्थ्य आ जाएगा अर्थात जैसे चाहेगा भूत ऐसा हो जाएगा जैसे भगवान भाष्यकार के बारे में कहा जाता है अंतिम में उनका शरीर प्रकृति में लय हो गया शरीर मिला नहीं तो वो तो थोड़े पुराना समय हो गया उसके बाद में इनके जो ज्ञानदेव जी के छोटी बहन थे ना मुक्ताबाई वो भी कहते उनका शरीर ऐसे प्रकृति में और लीन हो गया मिला मिलाने ये बसीता मीराबाई के बारे में आता है विश्व को वो परिवर्तन कर दिए वो सब सिद्धि है अमृत कर दिए तो ये सब ये सब वेदांतियों के लिए अर्थवाद है ये सब महत्व बुद्धि नहीं रखना है ये शास्त्र में बताया गया अर्थात ये गाढ़ा बोल करके बताया गया ये प्राप्त करने का माइलखुंटी नहीं है ये गाढ़ा है ये बताया गया उसमें लग जाने से रुक जाएगा कार्य ब्रह्म से ऐश्वर्य लक्षणम ये सब फल प्राप्त होगा जो हिरण्यगर्भ का उपासना करेगा व्याख्याता बंत इत्यर्थ तथा च हिरण्य उपासना से ऐश्वर्य प्राप्ति होगी अन्यहुर असंभवात असंभत् असंभूतेर अव्याकृत अव्याकृत उपासनाद तदुकम अव्याकृत उपासना से अव्याकृतिक प्रकृति का उपासना से अन्य आहुर अन्य फल प्राप्त होगा असंभवात उसका अर्थ कहते हैं असंभूतेर असंभूति से उसका अर्थ कहते हैं अव्या से इसका अर्थ अव्याकृत उपासनात् अव्याकृत का उपासना करने से ये फल मिलेगा फल अव्याकृत नहीं देगा अव्याकृत प्रकृति वो तो जड़ है वो क्या फल देगा अव्याकृत उपासना से फल फल तो परमात्मा में मिलेगा यह ब्रह्म सूत्र एक है फलम अथवा उपपत्य है फलम अथवा उपपत्ति है परमात्मा से ही फल प्राप्त होगा इसलिए कह दिए कि अव्याकृत उपासनात् अव्याकृत से फल नहीं अव्याकृत उपासना से फल है अंदर तमः इति अंध तम प्रवंतीलिक अंध तमः प्रवेश अव्याकृत उपासना करने से वो अंधकार को प्रवेश करेंगे अर्थात प्रकृतिलय हो जाएंगे पुराण में विस्तृत वर्णन आता है इति शुश्रूम हम लोग सुने हैं धीराण वचन ये नदीचक्षिरे व्याताव्यासन फलम व्याख्यातवंत इति एवं सुश्रूम सुश्रूम का करता हो जाएगा व्यय ऐसे हम लोग सुने हैं कहाँ से कहते हैं धीराणाम वचनम धीरो का विद्वानों का वचन कैसे सुने कहते हैं ये धीरा न अस्मभ्यम हम लोगों के लिए बीच चुरे व्याख्यान किए हैं व्याकृत व्याकृत उपासना का फल व्याख्यान किए हैं इतर्थ ये हो गया फल टीका में देख लेंगे फलम चर्म उपासन इव फल उपासना, इवा, कर्म उपासना इवा, ये पुराना पुस्तक में प्रकृत्यु में होकर छुट गया प्रकृति उपासना परमेश्वर एवं दास्यती जैसे कर्म अन्य का उपासना करने से फल परमेश्वर ही देंगे फल कोई वो नहीं देगा गीता में भी एक श्लोक है ए, यांग यांग तनु भक्त श्रद्धयाचित श्रद्धा तस तस तम तामेव विदधा अहम् और एक फल है कि मैं विहितान हितान आप किसी का भी पूजा अर्चना करिए किंतु फल तो मेरे द्वारा जो निर्णय किया गया है वही फल आपको मिल जाएगा अर्थात वास्तविक व देवता फल नहीं देते फल तो परमात्मा ही देंगे क्योंकि वास्तविक वो सब देवता कोई भिन्न नहीं है वो सब हिरण्यगर्भ का ही रूप है इसलिए कहते हैं प्रकृति उपासना करने पर भी फल तो परमेश्वर एवं दास्यति परमेश्वर ही फल देंगे ततो परमेश्वर फल देंगे इसलिए प्रकृति फल नहीं देती है प्रकृति का उपासना करने से फल तो परमेश्वर ही देंगे तत्व जड़ प्रकृति है फलदातृत्व अनुपपतिर उपास्यत्व अनुपतिर इत प्रकृति जड़ है जड़ प्रकृति है फलदातृत्व अनुपपत्ति जो जड़ है उसका उपासना करने से आपको कैसे फल मिल जाएगा ऐसे लोग जो शंका करते हैं तो फल नहीं दे पाएगा तो उसका उपास्य भी वो नहीं बनेगा उसका उपासना क्यों करेंगे ये भी अनुपपत्ति, ये बात मतलब फल उपास्यत्व अनुपत्ति क्योंकि जड़ है तो फल नहीं दे पाएगा फल नहीं दे पाएगा तो उपास्य भी नहीं बनेगा जो फल नहीं देगा उसका उपासना क्यों करेंगे इस प्रकार कहते हैं इति कुच उद्यम ये तो अभिवेकियों का बात है फल तो परमात्मा ही देंगे हम लोग देखिए सुबह शाम दो घंटा शिव जी की उपासना करते हैं और कहेंगे जो नास्तिक के कहेगा ये पत्थर है इसका उपासना करने से क्या होगा तो हम लोग फिर वही कहेंगे डू इट टू फिल इट करिए उसको अनुभव करने के लिए फल तो परमात्मा ही देंगे तो ये कहते हैं इसलिए जड़ का उपासना करने से व्यर्थ है ये बात नहीं है आज यहाँ तक ओ सन्न मित्र संण भगव सन्न इंद्र बृहस्पति सन्न विष्णु क्रम नमो ब्रह्म